कलीसिया के पांच उद्देश्य सत्य कलीसिया यीशु मसीह का देह है बाई ब चौदह ऐसी सोलह ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चौथराई से धन के भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाते हैं वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उसे प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए इ परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेक्ष नियुक्त करके दे दिया जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की दे उन्नति पाए जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं परिचय परमेश्वर ने हमें भिन्न भिन्न तोहफे दिए हैं सिखाने के लिए हमें एक दूसरे की जरूरत है हम जानते हैं कि बिना हाथ के शरीर पूर्ण नहीं है अगर हमें कलेशिया के उद्देश्य मालूम नहीं है तो वह अपूर्ण कलिसिया हो सकती है मैं विश्वास करता हूं कि कलिशिया के कम से कम पांच उद्देश्य हैं: आराधना सहभागिता सेवासमाचार प्रचार तथा चेले बनाना भजन संहिता दो ग्यारह डरते हुए योवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो मत्ती बाईस सैतीस या उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु ऐसी अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है आराधना मनुष्यों का मुख्य उद्देश्य है जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम उसकी आराधना करते हैं प्रत्येक समय जब हम प्रभु यशु का शरीर कलेशिया के रूप में इकट्ठा होते हैं तो हमें परमेश्वर की आराधना के लिए समय देना चाहिए कुलिसियों तीन सोलह मसी के वचन को अपने हृदय में अधिकार बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मी गीत गाया करो नए नियम में आरम्भिक कलेषियों ने गाने गाने के द्वारा परमेश्वर की आराधना की तथा भजन गाने के द्वारा एक दूसरे को चुनौती दिया करते थे मत बाईस उनचालीस और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख इस आयत में प्रभु ने सिखाया कि हमें अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना चाहिए अगर आपका पड़ोसी विश्वासी है तो इसे सहभागिता कहते हैं। हमें हमेशा जब कभी भी हो सके दूसरे विश्वासियों से सहभागिता करनी चाहिए यदि आपका पड़ोसी विश्वासी नहीं है तो यह सहकाई कहलाती है हमने जो भी बाइबल के पार से सीखा है उसे अपने पड़ोसियों से बांटना चाहिए मत्ती अट्ठाईस उन्नीस बीस इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिश्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, माना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ ये आयत सभी मसीह के द्वारा प्रभु यशु मसीह की ओर से महान आज्ञा के रूप में जानी जाती है ये हमारे लिए धरती पर उसकी ओर से अंतिम वचन थे इसलिए हम जानते हैं कि ये हमारे लिए पालन करना महत्वपूर्ण है महान आज्ञा से ईश्व ने हमसे कहा जाओ और दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताओ इसी को सूक्ष्माचर प्रचार और लक्ष्य सुषमाचार स्वतः स्थान और अन्य स्थानों में प्रचार करना कहते हैं उसके बाद में हमें सिखाना है सारी बातों को ग्रहण करो जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है इसी को चेले बनाना कहते हैं सबसे सरल और पक्का तरीका अपनी कलेशिया में इन पांचों उद्देश्यों को बनाने का की आप उन्हें इन बातों में स्थिरता दे हमारी ग्रह कलिसिया पाँच सेवक गणों को चुनती है तथा उनमें से हर एक को भंडारण की जिम्मेदारी देती है कुछ विश्वासी पंचायत का इस्तेमाल करते हैं। पांच लोगों की ग्रामीण सभा पांच उद्देश्यों के लिए तथा जिसका अर्थ है देवी पंचायत के साथ स्वतः रूप से परमेश्वर की पांच सलाहें। एक सलाह की जिम्मेदारी आराधना सहभागिता सेवकाई सुसमाचार प्रचार तथा लक्ष्य और चेले बनाना एक स्वस्थ क्लिसिया में हर एक कार्य करता है नए चेले बनाने के लिए और प्रत्येक कलेशिया में तीन विशेष आवश्यकताएं होती है जो सेवक अगुओं के द्वारा पूरी की जाती हैं। महान चरवाहा ईशु मसीह की अधीनता में पहला पत्रस पाँच एक ऐसी पाँच तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनकी नी प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हे महिमा का मुखर दिया जायेगा जो मुरझाने का नहीं है नवयुवक तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है अगुओं की कार्यकारिता कलिशिया में जैसे शिक्षा देना लोगों से मिलने के लिए समय तय करना प्रभु भोज लेना वगैरह वगैरह पुर्णियों से मतलब दासों से है पहला तुम तीन एक ऐसी सात यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी सुशील सभ्य पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो वर्ण कोमल हो और न झगड़ालू और न लोभी हो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलिसिया की रखवाली क्यों कर करेगा फिर यह है कि नया चेला नया हो ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका नाम सुमान हो ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के बंदे में फंस जाए जो पुर्णियों की सहायता करते हैं जिन्हें बाइबल में सेवक कहा गया है प्रेतों के काम एक से छत उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुराने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुदी नहीं ली जाती तब उन बाहरों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलवा के कहा यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें इसलिए हे भाइयों अपने में से सात सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टीपनोस नाम एक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिप और परखुरुस और निकानोर और तिमोन और परिमनास और अंताकी वाला निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया और इन्हें प्रेरित के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गयी और याचकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया पहला तीमुथियस मुथियस तीन आठ ऐसी तेरह वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए दो रंगी पियक्कड़ और नीच कमाई के लोग न हों, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए दोष लगाने वाली न हो पर सच्चे और सब बातों में विश्वास योग्य हो सेवक एक ही पत्नी के पति हों और लड़के वालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो इशु मसीह पर है बड़ा ही प्राप्त करते हैं तीसरे प्रकार के सेवक की भूमिका दशवास को इकट्ठा करना तथा उसे गिनना है जब दशवास लिया जाता है तो उसे तीन लोगों की उपस्थिति में गिना जाता है उसका हिसाब लिखा जाता है पूछें, इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकर थी? चुनौती जो भी आपने इस सप्ताह परमेश्वर के वचन ऐसी सीखा है उसे दूसरों को भी बताए